माँ की बातें श्रीमती सरला बाला देवी एक दिन शाम को माँ कमरे में बैठी है ठाकुर के भक्त पूर्ण बाबू बहुत बीमार है बचने की आशा नहीं उनकी माँ आई है उन्हें आते देखकर कर माँ कहने लगी वह आ रही है रोज रोज आकर मुझे तंग करती है माँ आशीर्वाद दो पूर्ण को ठीक कर दो जानती हूँ पूर्ण बचेगा नहीं फिर भी उसे बहलाने के लिए कहना पड़ता है अच्छा हो जाएगा पूर्ण बाबू की माँ माँ को प्रणाम करके बोली माँ अपने लड़के को ठीक कर दो और रोने लगी माँ मैं क्या करूँगी माँ ठाकुर को बोलो अच्छा कर देंगे पूर्ण बाबू की माँ तुम लोग तो इच्छा करने से ही ठीक कर सकती हो माँ माँ मैं तो ठाकुर से कहती हूँ बाद में मां ने हम लोगों से कहा ठाकुर ने कहा था उसकी शादी करने पर वह अधिक दिन जीवित नहीं रहेगा तब इन लोगों ने सुना नहीं जल्दी से लड़के की शादी कर दी कि कहीं सन्यासी ना हो जाए कुछ दिनों के पश्चात एक दिन संध्या आरती के बाद मां तथा योगेन मां आदि लेटी हुई थी मां को थोड़ी तंद्रा सी आ रही थी अचानक वे भूल उठी पूर्ण चल बसा क्या योगेन योगेन्द्र माँ इस प्रश्न से आश्चर्यचकित हो पूछने लगी तुमसे किसने कहा माँ माँ ने कहा मैं सो रही थी अचानक सुना कोई कह रहा है पूर्ण चल बसा तब योगेन्द्र माँ ने कहा हाँ माँ आज शाम को यह दुर्घटना हो गई तुम्हें बताया नहीं गया माँ उस रात माँ केवल पूर्ण बाबू की ही बातें करती रही और उनके लिए दुख प्रकट करती रही दक्षिणेश्वर में ठाकुर की बीमारी के समय माँ उनकी सेवा कर रही थी बाद में ठाकुर को चिकित्सा के लिए भक्त लोग कलकत्ता ले गए उस समय गोलाप माँ ने बातों बातों में योगेन माँ से कहा था देखो योगेन लगता है ठाकुर माँ से नाराज होकर चले गए हैं योगेन माँ से यह बात सुनकर माँ गाड़ी से कलकत्ता ठाकुर के पास पहुँच रोते हुए कहने लगी क्या तुम मुझसे नाराज होकर चले आए हो ठाकुर ने कहा नहीं किसने तुमसे यह बात कही है माँ ने कहा गोलाब ने कहा है तब ठाकुर क्रोधित होकर बोले क्या उसने ऐसी बात कर तुम्हें रुलाया है वह जानती नहीं तुम कौन हो गोलाब कहाँ है वह जरा आए तो यहाँ तब माँ शांत होकर दक्षिणेश्वर चली गई बाद में गोलाब माँ के ठाकुर के पास आने पर ठाकुर ने उन्हें खूब फटकारते हुए कहा तुमने यह कैसी बात कहकर उसे रुलाया है तुम जानती नहीं वह कौन है अभी जाकर उससे क्षमा मांगो गोलाब माँ उसी समय पैदल चलकर दक्षिणेश्वर में माँ के पास जाकर रोते रोते बोली माँ ठाकुर मेरे ऊपर बहुत नाराज हुए हैं मैंने अनजाने में ऐसी बात कह दी थी माँ ने कुछ न कर केवल हंस कर अरी गोलाब अरी गोलाब अरी गोलाब कहकर उनकी पीठ पर तीन बार थपथपाया उससे ही गोलाब माँ का सारा दुख मानोतिरोहित हो गया और मन शांत हो गया इस घटना को गोलाब माँ मुझसे कहा था पुद्नि बाबूराम महाराज बेलूर मठ में दुर्गा पूजा करा रहे हैं इसी के लिए वे माँ को ले गए हैं माँ मठ के उत्तर के ओर के बगीचे में है कोई एक स्त्री भक्त रात में अचानक माँ के पास आ पहुंची माँ ने उक्त भक्त महिला का आग्रह देख कर कहा देखो इस तरह का आकर्षण न होने से क्या उन्हें पाया जा सकता है 1918 सौ ईस्वी में गुलाब मां को असाध्य बीमारी हुई उसी समय मैंने देखा कि माँ ठाकुर से प्रार्थना कर रही है ठाकुर गुलाब को ठीक कर दो गुलाब योगेन यदि न रहे तो फिर मेरा यहां रहना नहीं हो पाएगा उनके चले जाने पर मैं भला किस प्रकार रहूंगी, फिर बोली योगेन और गुलाब मेरे जीवन की सब स्थितियों को जानती है आहा गुलाब में कोई विकार नहीं उसमें अभिमान नाम की कोई चीज़ ही नहीं फिर योगेन को देखो वह भी वैसी ही है उस समय योगेन ऐसा ध्यान करती थी कि आँख में मक्खी के घुसकर बैठ जाने पर भी उसे होश नहीं रहता था आह उसका पक्ष लेकर जो लोग बोलेंगे उनका कल्याण होगा